श्री कृष्ण कथा का अमृत एवं ब्रह्मसूत्र जैसे अमृत व ग्रंथ के में हम धर्म और उसके स्वरूप को जान रहे हैं और यह हमारे सामने स्पष्ट हुआ कि धर्म धर्मोपते धर्म उत्पत्ति का क्षण बाकी पूजा कैसे करना पाठ कैसे करना माला कैसे फेरना ये हर संप्रदाय की हर समाज की अपनी सोच और व्यवस्था है धर्म तो है मेरा मुझको जानना अपने को पढ़ना और अपने को पढ़ना और इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के रहस्यों को जानना और स्वयं को उनके प्रति उनके निमित्त होकर ईमानदारी सिखाते हुए इस कोई बर्बाद नहीं करना और उसी में पिछले रविवार की रिशा में हमने पढ़ा ये बहुत सुंदर विचार मुहावरे के रूप में दिया शेनो न भीतो अतरु रजासी कि मौत का बाज भी क्या डरा पाएगा उसका पीछा करके शेनो न भीतो शेन मौत के बाज का भी अब भय कैसा अतरु रजासी जो अपनी अंतर आत्मा के रंग में रंग गया जो अपने अमर आत्मा से योग कर गया हम कब तक डरते हैं जब तक हम अपने को नहीं जानते हैं। हम बहुत भीरु और कायर होते हैं और इसीलिए लोग गंडे ताबीज में और जाने क्या क्या नाटकों में हमें ठगा करते हैं हमारे कपड़े उतारते हैं जबकि वो सर्वव्यापी आत्मा हमारे भीतर बैठा है और फिर भी हम इतनी दीनहीन मलिन डरी हुई अभियाक जिंदगी जीते वेद हमारी आख खोलते हैं आए आज के विषय खोलें क्या कह रहे हैं इंद्रो या तो अवशीत राजा क्षमा चा श्रृंगिण वज्र सेदु राजा क्षयति चर्षणी नाम में परिता बभु ये आज की ऋचा है और ये समापन है ये अंतिम ऋचा है और यहीं पर दूसरे शोक का समापन है अगले रविवार से हम इसी ऋषि के तीसरे शोक में प्रवेश करें तो तक उन्होंने बताया कि जीवन को धरती पर यज्ञ के द्वारा लाया गया यज्ञ के द्वारा ही जीवन को धरती पर लाने के लिए गऊ के गर्भ में मानवों के निषेचित भूणों को और उन गायों को शीत निद्रा में लाकर धरती पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई क्योंकि मानव शरीर को क्षीर सागर की आर पार एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भेजने में इस शरीर में भयंकर विकृतियां आ जाती जैसे मंगल ग्रह पर मान लीजिए हमें जीवन को उत्तन करना है, तो वो संभव नहीं है यदि हम सोचे कि यहां के मनुष्य को मंगल ग्रह पर उतारे तो वहां का पर्यावरण ही उसे मार देगा क्योंकि वो कार्बन बेस्ड प्लैनेट है वह ऑक्सीजन नहीं है और हम हाइड्रो ऑक्सीजन बेस्ड प्लेनेट है हमारे शरीर का निर्माण ड्रो ऑक्सीजन बेस एटमॉस्फेयर के लिए बना है कार्बन हमारे लिए सह है जरा सा भी कार्बन बॉडी में बढ़ता है तो हमारी मौत हो जाती है तो यदि मनुष्य को भी हमें उत्पन्न करना होगा तो पहले वहां के वातावरण को बदलना होगा वेद में जिसे पहले के ऋषि ने बताया कि जल हर जगह एक जैसा नहीं होता भले क्षीर सागर से उतरा है।, है वो जल लेकिन एच धरती पर इसका समीकरण है इसकी फॉर्मुलेशन है लेकिन जहां हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बेस अवस्था नहीं है जल वहां के उस बेस के साथ जब कपूल करेगा तो उसका फॉर्मुलेशन बदल जाएगी जल जल ही रहेगा तो इस प्रकार बहुत सारे रहस्यों को प्रकट किया और आज समापन ऋषा में अब बता रहे हैं कि उस यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ में स्थापित करके उस गर्भ में जीवन को उतारा जा सका इससे पहले माता कदरु के इसी सूख में हमने पढ़ा कि माता कद्रु के अंडों को जो नागो की माता है विशालकाय जीवों को धरती पर अग्नि बाणों के द्वारा उतारा गया उल्टा पातों के द्वारा बादलों पर उतारा और फिर बादलों से जब उनको धरती पर उतारा तो हमें बहुत से जीवन उपजे बड़े हुए जिन्हें विदेशी कभी डायनासोर कहते हैं तो कभी कोई और नाम दे लेते हैं हालांकि ये डिक्शनरी में आपको डायनासोर जैसा कोई नाम ये डिक्शनरी में ही मिलेगी मैमल भी नहीं मिलेगा ये सब उपरांत की पैदाइशें हैं मतलब ये इंटरनेशनल डिक्शनरीज में ये वर्ड्स भी नहीं हैं इनकी मीनिंग भी नहीं है भी। तो वो जो जीवन उतरे उनमें यज्ञ की व्यवस्थाओं को उनके शरीर में न होने के कारण वे बहुत जल्दी मर गए और बहुत से अंडे टूटे पीने उसके उपरांत फिर जीवन को स्थापित करके जी के यज्ञ को स्थापित करके ही फिर बीजों के द्वारा वनस्पतियों को उपजाया गया और उनमें यज्ञ की व्यवस्था को लाया गया और हम समझते हैं कि अब यज्ञ हमारे लिए स्पष्ट हो चुका है अभी तक तो हमने बाहर सुहा आहा वाह वाह कर लिया और समझे कि हम सब जान गए और बड़ा पुण्य गर्म करा ये अपनी जगह अच्छी बात है ये अमूल्य है ये अमृतमय है लेकिन यही सब कुछ है नहीं इससे कबूतर से का पढ़ना है उस यज्ञ को पढ़ना है जो हम सब के भीतर आज भी एक एक क्षण जीवन को उत्पन्न कर रहा है उसे ना तो हमें कोई संप्रदाय दे पाया न ये गुरु दे पाए और इन ग्रंथों की भी व्याख्या नहीं हो पाई क्योंकि 1200 साल की लंबी गुलामी में कबालियों के गुलाम बन करके हमने अपनी सारी संस्कृति खो दी और उनके पास आत्मा जैसी कोई बात नहीं थी यज्ञ की कोई कथा नहीं थी ईश्वर उनसे बाहर आसमानों में था एक असुर संस्कृति थी तो हम भी उसके फॉलोअर बन गए आज हम उन्हीं की नकल करते हैं हम कहते हैं स्वामी जी हम गुरु धारण कर रहे तो हमें लगता है कि ये मजाक कर रहा है ये मजाक कर रही है क्योंकि चेला चेली ऐसे कोई बनता नहीं है मराठी में भी कहते हैं चेला संगेला जिसने साथ नहीं किया जो फॉलो नहीं किया फिर फिलौ के घर में घुसा आया तो उसने गुरु मंत्र क्या पाया ये इस्लाम की देन है आप गुरुकुल में छात्र जब गुरु का वरण करते हैं तो पंद्रह वर्ष तक वो गुरुकुल में रहकर अध्यापन कर अध्ययन करते हैं और उसके बाद जब जाने लगते हैं तो गुरु उन्हें अपने उससे शिष्यत्व से मुक्त करके कहता है अब आत्मा ही तुम्हारा गुरु है अब जाओ ये कौन सा है कि आप गुरु धारण कराए और लौट के फिर वही सब कर्म कांड लिए बैठे हैं आप यह कौन सा गुरु धारण करना हुआ आपने उसका संग ही ना किया रंग ही ना लिया तो गुरु धारण करना क्या हो तो आपने इस उन्हीं की विदेशियों की जूठन में भक्ति भी ले डाली के आले में जल्दी से दिया जलाया आरती पूजन किया और उसके बाद फिर दुनियादारी से गर्गृहस्थी से अड़ोसी पड़ोसी से भगवान का क्या मतलब खिड़की बंद ये कोई भक्ति नहीं ये कोई भक्ति मार्ग भी नहीं है ये तो ईश्वर से कपट का मार्ग है भक्ति एक नित्य प्रवाहित धारा है कि नारायण भीतर हम आपके संग जिएंगे, ये यज्ञ आत्मा में और बाहर हम आप ही के निमित्त बनकर आपकी सौगंध बन रहेंगे कोई झूठ पाप असत्य ज्ञान कदापि नहीं करेंगे क्योंकि हम भक्त जो हैं आपके अभी ये बात समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा अरे बोले राम जी जानते हैं कि घर गृहस्थी कैसे होती है अरे आरती तो कर दिया पूजा तो हो गया धूप दीप हो गया प्रसाद भी दिखा दिया और क्या चाहिए इनका हकी तो सारा कपट जाल हम करेंगे सास बहू की करेंगे नंद देवरानी भोजाई की करेंगे सब करेंगे ना क्या ये भक्ति मार्ग है पूछ लेता हूं तो बुरा लग जाता है आप लोगों को और यही हाल आप लोगों का है क्या ये सब नाटक छोड़ो कम से कम अपने साथ तो ईमानदार रहो अपने से तो झूठ ना बोलो कहीं तो ईमानदारी का सत्य का एक बीज तो डालो शायद कल पौधा हो गया है तो आज की ऋचा में क्या कह रहे हैं कह रहे हैं इंद्रो या तो अवसित हे आत्मा हे यज्ञ हे प्रदीप हे महान आवागमन को देने वाले दाता अवसित से उत्पत्ति और सृष्टि के यज्ञों में आवागमन में जीव मात्र को स्थापित करने वाले ऐसे राजा हे ज्योतिर्मय सहस्र सूर्यों की कांति के प्रदाता समाश से अतिशय मंगल और मोक्ष को देने वाले चार श्रृंगण वज्र बाहू और मट्टी को पुष्ट देह का मनुष्य बनाने वाले यज्ञों के द्वारा कल्पना करें कि इस जन्म से पहले यह शरीर आपका चिता की राख नालियों का सड़ता पानी ही तो था वही तो यज्ञ हुआ पवित्र अन्न में लौटा और उसी को जब आत्मा ने यज्ञ किया तो श्रृंगिणो तुम्हें मजबूत शरीर का स्वामी बनाया तो उसने वो मट्टी का ढेला जो पानी में घुल जाता था आ ये पुष्ट शरीर बना है हमारा यज्ञ के द्वारा आ ये जल में कि लोल करता है घुलता नहीं है इसमें शक्ति है समर्थ है ऊर्जा है तो कहा तथा श्रृंगणो वज्र और हमें उस क्षण भंगुर से नितांत पुष्ट देह का स्वामी बनाने वाले मेरे अंतर के देवता मेरे आत्मा आज भी मेरी ही जूठन को रथ में बदलने वाले घटघट वासी राम क्योंकि जो भोजन में जल में लिया उसी को तो प्रभु आपने पुष्ट देह में शरीर में पुष्टता में मेरे में लौटाया और धिक्कार मुझको कि मैंने झूठ बोला और फरीब किए मैंने आप ही की नकल न करी घर दुर्गंध की नकल मैं करता फिरा अथवा करती फिरी तू दाता देता रहा मैं तुझे धन्यवाद देने की अवस्था में ना आया कभी भक्ति तू बहुत दूर की बात है तेरे दिए क्षणों को मैं झूठ कपट और भ्रम में निपटाता रहा और अपनी पीठ भी थपथपाता रहा कि मुझसे अच्छा कौन और कभी एक बार झाक के भीतर न देखा जानना नहीं चाहा कि जो इतना परम पुनीत परम पवित्र और जो इतना दयालु है और जो कैसे क्षण क्षण मुझे जिला रहा है मैं उसी का नहीं हूं खाली भक्ति का नाटक है मेरा और कहता है से राजा सेदु माने सम्मुख उसके सामने हे मैं रहा मैं तेरे सदा और तुझे पहचान पहचान ही तो पहचान पाता, तो न यदि पाता क्या होता सेदु राजा कि तेरे सम्मुख होते ही मैंने अपने आप को तुझ में मिटा न दिया होता सामिग्री बनके मेरा क्षरण न हो गया होता क्षय न हो गया होता मैंने अपने आप को फिर तुझसे दूर क्यों रखा होता मेरी हर तड़प तो मुझे तुझमें में नाम घुल मिला दे देती मैं तेरी ज्योतियों में सामग्री बन के आहूत होता स्वयं ज्योति न बन गया होता सदा दूर रहा उससे और बात भक्ति की करता रहा और इस क्षण जगत की भूख से डरता रहा वो भूख जिसे वो मिटाता है मट्टी से अन्न वो बनाता है हम केवल निमित्त हैं खेत जोतते बोते अन्न उपजाते हैं वो न चाहिए कि ना प्रगट हो पेड़ों में एक दाना अन्न का उत्पन्न नहीं होगा चाहे मौसम बढ़िया से बढ़िया आते रहें हर बीज सड़ जाएगा यज्ञ नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी यज्ञ उसको कहते और उसी अन्न को भोजन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं यदि आत्मा यज्ञ के द्वारा हमारे उस जूठे भोजन को रक्त के कणों और ज्योतियों में नहीं लौटाएगा तो सात्विक भोजन भी सड़के कैंसर बना देगा और हम सब मर जाएंगे ये सब जानते हुए भी कि खिला वो रहा पहना वो रहा मान सम्मान वो दे रहा और हम सिर्फ झूठ कपट की कमजोरियां चाहिए गुरुडम के पीछे भी भागे हैं तो उसकी पैरोडी करते रहे हैं नौटंग नाच करते रहे ये कि जो संग ना गया वो चेला करता, जिसने रंग ना लिया वो भक्त कहां था और भक्त हाँ उस रंग हम लेते रहे विषया शक्तियों तो कहा से दू राजा क्षयती हे आत्मा ही यज्ञ हे जीवतिर में होकर सन्मुख तेरे तू तो सदा रहा सन्मुख मेरे मैं ही तेरी तरफ पीठ किए रहा बाहर देखता रहा भीतर जाकर ही नहीं डरता था ना तो से दू राजा क्षयती हे जीवतिर में जो हो जाता सन्मुख तेरे तो अर्पित ना हो जाता कि फिर सामग्री मुंह बना ये शरीर भी सामग्री बन हे आत्मा हे यज्ञ तुझ में समाता चर्षणी नाम है ना गुल मिल जाता पल जाता उसका पूरी तरह से मथ जाता वो और अपने रूप को खोके के हे प्रभु तेरी ज्योतियों के तद्रूप सदृश हो जाता आरान ने मी आ जो चक्र होता है ना उसको आरान कहते हैं जैसे सुदर्शन चक्र और नीमी माने धुरी आरानी परिता के हे सुदर्शन चक्रधारी आवागमन के चक्रों को चलाने वाले ही दिव्य वो जो अर्पित होता तेरी यज्ञ की जो आलाओ में तो वो उस चक्र के ऊपर थोड़े ना बैठता वो तो कीली से जाके लग गया होता परी माने व्यापकता से पूर्णता से था तुम्हारी बबू विभूषित हो गया होता तेरा रूप आ गया होता अतद्रूप हो गया होता अनंत की राह पा गया होता मोक्ष भीतर मिलता है मौत बाहर खड़ी है बोलो कहां जीना चाहोगे भीतर या बाहर मर्जी आपकी आपके हरान नहीं, नहीं बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कहते हैं संत की आत्मा से जो भी वाक्य उभरता है वो वेद की वाणी ही होती है एक अतीत की कथा सुनाते हैं संत कबीर की और मलूक दास की ये दोनों कंटेप्रेरी हैं दोनों स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं दोनों का गुरु मंत्र श्री राम है और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो सवेरे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके मां गंगा की आरती करके जलता दिया थाली में पुष्प आदि रखे मलूक दास जा रहे थे संत कबीर अपना सूत सही कर रहे थे आप जानते हैं ना जुलाए थे दिया जल रहा था और उनकी धर्म पत्नी माई लोई चक्की से गेहूं पीस रही थी तो उनको सब को देख करके संत कबीर ने कहा क्या कहा संत ने चलती चक्की देख के चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और द्विपाटन के बीच में साबुत बचानक कोई पूरे दृश्य को भारू एक जलता हुआ दिया चक्की में गेहूं पीसती माई लोई अन्न दाने डालती और सामने दासमलूक की थाली में भी जलता दिया और संत कबीर की भीतर से उभरता ये भाव चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई मल्लूपदास वहीं खड़े हो गए हैं दोनों आशु कवि दोनों आत्मा से प्रेरित एक तो होता है कवि जो शब्दों के साथ खेलता है एक जो आत्मा के रंग में रंग पक के अनहद ही बोले जाता है वो मल्लूपदास है तो क्या उत्तर दिया दुई पाठन के बीच में सब अन पीसे जाए जे अन जाली लगे अरान नेमी हा? चक्र का धुरा जे अन आकी लगे तिनके भय कछुनाई अगर आप चक्की में देखें तो वो दाने जो कीली के पास होते हैं वो कभी नहीं पीसते तो यहां भी कहा है से राजा क्षयति चर्षणी नाम आराम परिता बभू वो आवागमन से मुक्त होकर हो जाता है जो ही भगवान तुम्हारी चक्र के आवागमन के चक्र की धुरी पर आ जाता है और इससे पहले वधु छंदा ऋषि ने भी कहा अम एनम सुते मंदिन इंद्राए मंदिने चक्रिम विश्वानि ने चक्रम एनम यू ऐसे मंगल यज्ञों के द्वारा यज्ञ करके उत्पन्न करती है सचराचर को मंदिन इंद्राए मंदिने ज्योतियों के द्वारा ज्योति मई मंदम ज्योति हे ज्योति मई हे, हे ब्रह्म ज्वाला ऐसी उत्तीर्ण होती हो चक्रिम विश्वानी चक्र विश्वाणी चक्रही आवागमन के चक्रों में संपूर्ण भंगुर संसार बारंबार घूमता ही रहता है आवागमन में लेकिन जो कीली पे आ जाता है वो न दूर होता है न समीप होता है कल्पना करें कि आप मेले में आए हैं और घोड़ों पे लड़के बैठे हैं वो चक्र वाला जो झूला है वो चल रहा है जब आप बाहर से देखते हैं तो ये लड़का पास आ रहा है घोड़े पे बैठा हुआ और नहीं ये तो अब जा रहा है दूर और अब ये खो गया उधर वाला पास आ रहा है फिर ये भी जा रहा है ये भी खो गया और जो खो गया था वो फिर आ रहा है तो जब तक आप उस चक्र के बाहर हैं तो हर चीज आपको घटती बढ़ती आगे पीछे दिखाई पड़ती है लेकिन अगर आप चक्र जिस पर चल रहा जिस स्तंभ पर उस स्तंभ पर आकर के विराज जाए तो चाहे चक्र कितनी बार घूमे न कोई दूर हो रहा है और न कोई पास हो रहा है न कोई लोप हो रहा है और ना कोई प्रकट हो रहा है यही यहां इस ऋचा ने कहा कि सेतु राजा क्षय चर्षणी नाम अरानी परिता बभू कि आत्मा ही यज्ञ ही चिवतर में सचराचर को उत्पन्न करने वाली उत्पत्ति के क्षण तो मेरे भीतर था और मैं उत्पत्ति की राह में बाहर सिर्फ मौत को बटोरता रहा उम्र का हर दिन जाता रहा हर दिन जो जिया मैंने उम्र कहां बढ़ी उम्र तो घट गई भागा मंदिरों की तरफ गया तीर्थ स्थानों पर और याद नहीं रहा कि मेरी और शमशान की दूरी घट रही है हर कदम तो गया तो मैं शमशान में ही था न किसी तीर्थ में न किसी स्थान में था जिसने अंतर को नहीं पाया जो अपनी अंतर आत्मा को नहीं खोज पाया जो अपने सत्य पर आरूढ़ नहीं हुआ उसने अपना सर्वस्व खोया जन्म जन्मांतरों के पुण्य खो दिए और देखिए ब्रह्मसूत्र में भी क्या कह रहे हैं हांचय स्पष्ट है ना ये तो नहीं कि वेद समझ में नहीं आता हाँ फिर क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिन्हें वेद समझ में नहीं आता उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और उनका तो जन्म ही व्यर्थ क्योंकि तुमसे तुम्हारी ही तो बात कर रहे हैं तुमको तुम्हारा परिचय ही तो दे रहे हैं और यदि अपना ही परिचय नहीं समझ पाते हो तो किस बात का दंभ करते हो कि तुमसे ज्यादा समझदार नहीं कोई और यही ब्रह्म सूत्र खोले क्या कह रहे हैं कहा उत्तराचित आविर आविर्भूत आविर स्वरूप अस्तु कहा मेरे सारे उत्तर इस जीवन की सारे रहस्य ज्ञान और विज्ञान वो सत्य जो चैतन्य है और जो आविर्भूत अर्थात हरोर व्याप्त है सब में सम्यक भाव से समाया हुआ है स्वरूप स्तू स्थित है जो हम सब में वो आत्मा ही सत्य है सत्य मेरे भीतर है बाहर नहीं वो बाहर नहीं है बाहर है तो सब में समाया है बाकी वाह जगत केवल निमित जगत है रिहर्सल का मंच है जहां हम सब ड्रामा करते हैं नाटक करते हैं जैसे रामलीला के पात्र करते हैं एक कोष नहीं बना तो बेटा बेटी कब बनाए थे लेकिन रामलीला के बिना पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे जो पात्र है लड़के हैं गांव के वो आप सबसे समझदार हैं क्योंकि वो लीला को लेकर के कंफ्यूज नहीं होते लड़ते भिड़ते नहीं सास बहू की लड़ाई झगड़े नहीं करते पड़ोसी के साथ झूठ और कपट का दंड नहीं फेलते वो ईमानदारी से जो संवाद है उनके जो उनका मानस का पार्ट है वो वही खेलते हैं आप उतना भी तो नहीं जानते हैं सीरियल में भी रामलीलाएं देखते हैं पर्दों पर भी देखते रहे हैं फिल्मों में भी देखते रहे हैं गांव-गांव में रामलीलाएं होती हैं देखते रहे हैं, उपन्यासों और कथाओं में भी पढ़ते रहे हैं, क्या एक अक्षर भी पढ़ पाए हैं कि मेरा ही तो नाटक था मैं ही तो था उसमें और पढ़ने के बजाय हम खाली भजन गाए उन भजनों को जिए भी नहीं उनमें डूबे भी नहीं ये कौन सी भक्ति है आओ कि अपने को आवाज दे डालें कि मेरा अंतर आत्मा सत्य जब मुझ में बैठा है तो आज से सौगंध है मुझे मेरे यज्ञ की अंतर आत्मा की वो जो मुझे एक एक क्षण दे रहा जो मेरा रूप बना रहा है आज से हमने झूठ बोलेंगे न कपट करेंगे न लोभ में जाएंगे न डर भय में जाएंगे न किसी के लिए मन में बैर भाव लाएंगे न कोई गंदा भाव लाएंगे हम एक राम देखेंगे सब में एक मनोहारी मूर्ति का दर्शन करेंगे और सदा निर्मल होके चीएंगे जो दिन बीते बीत गए अब और पाप तो कदापि नहीं करेंगे और दिखावा भक्ति नहीं सत्य भक्ति करेंगे कि नारायण जब कहा कि हम आपके हैं तो हम में और आप में अब भेद नहीं रहेगा जो प्रभु आप नहीं करते गलत काम वो गलत हम भी नहीं करेंगे जो आप सोचते नहीं कि गलत है ये पाप है वो शास्त्र विद्युत कर्म हम भी नहीं करेंगे हम दिखाएंगे कि हम एक ईमानदार भक्त हैं हम सच्चे भक्त हैं हां कहा था ना चेला संगेला। जो संग नहीं गया वो चेला कहां ये मंत्र फुकवा करके और मोक्ष के सपने देखना छोड़ दो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला अगर खाली कान में मंत्र फुकवाने से तुम्हें मोक्ष मिलता तो प्रिंसिपल से कान फूकवा के लड़के को घर बैठे यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिल गई होती ये तो बहुत छोटी है वो तो बहुत बड़ा पद है तो आए कि हम ईमानदारी से अपने आप को आवाज दें कि गोविंद हम आपकी लीलाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे प्रभु भगवान भी लीला क्यों कर रहे हैं पाठशाला में अध्यापक लीला क्यों करता है पहले वो गाता है कबूतर से कहा खरगोश से खा गाय से गा वो क्यों गाता है क्या उसे का खागा नहीं आते आते हैं तो वो क्यों कर रहा है ऐसा कि लड़के बच्चे जो पाठशाला के उसका अनुसरण करें पास और अगली क्लास में जाएं तो यहां परमेश्वर लीला क्यों कर रहे हैं खाली मनोरंजन और रस मत लो अपने को नहलाओ अपने को धुलाओ अपने को पवित्र करो और अमृत में हो जाओ अब भगवान की लीला कथा में हमने अब तक जाना कि हाथ विभोर खड़े हैं वसुदेव जब महाविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा मुझे टोकरी में रख लेना जैसे ही जन्म हो बच्चे का और उसको टोकरी को सर पे उठा करके और नंद की यहां छोड़ आना और वहां योग माया प्रकट है उसे ले आना और वसुदेव ने कहा हा भगवान ऐसे ही करूंगा अब भगवान अंतर ध्यानोगे बड़े दुखी आप कैसे करूं अरे इन्होंने मेरी हथकड़िया बेड़िया नहीं देखी आप सब चौधरी ने भी तो यही कहती हैं स्वामी जी हथकड़िया बेड़ियां हैं घर गर ग्रेजी बोले इन्होंने हमारी हथकड़िया बेड़ियां नहीं देखी ये इतने इतने बड़े पहरेदार नहीं देखे ये जड़े ताले नहीं देखे बस कह दिया कि तो मुझको ले जाना और मुझे वहीं छोड़ा ना और वहां से योग माया को ले आना अरे जाए कैसे यहां तो बदे पड़े क्यों कहानी है बोलो है कि नहीं है तो बड़े परेशान है वो लेकिन फिर सोचा उन्होंने जो नहीं सोचता हम में कोई वो सोचा वसुधी और जिसको सोचे बिना हमने किसी का उद्धार नहीं वो सोचा वसुदेव क्या सोचा कि वसुदेव तू तो क्यों और कैसे में क्यों फंसा बैठा है कैसे होगा कैसे करूंगा ये कैसे होगा वो कैसे होगा अरे छोड़ना इसको तू ऐसा कर कि जितना नारायण ने कहा है तू उतना ही कर दे जितना तुझसे बच सके भले तू उतना ही कर ये क्यों करूं कैसे करूं ये कैसे होगा वो कैसे होगा छोड़ सब जब मानता है कि वो सर्वस्व है वही सब कुछ है उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो बार बार तो भगवान का है बनता क्यों बनते हो भाई यही तो तुम्हारी चिंता और तनाव है हर घर का क्यों क्योंकि मैं ही तो भगवान है भगवान थोड़े ना ही तो मारता है तुम सबको कहते हैं जिसका लंब नहीं वो कभी भी चरित्रवान नहीं होता चरित्रहीनता का पहला लक्षण है किसी का दंभी होना ईगोइस्टिक होना जिसमें विनम्रता नहीं उसके पास चरित्र भी नहीं है किसी को रंगे हाथ पकड़ना उसको पहचानना नहीं है एक दाना उठा करके पूरी बोरी का अन्न कैसा है हम जान लेते हैं तो खाली एक चीज अगर उसमें जरा सा भी दम्ब मिथ्याभिमान है तो वो झूठा है कपटी है मकार है और उसके पास हर एक चरित्रहीनता है वो कभी सचरित्र नहीं हो सकता और जिसके पास विनम्रता है उसी के पास भक्ति है उसी के पास चरित्र है बदतमीज होना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसके साथ बदतमीजी करके किसी को नीचा दिखाना या जलील करना कोई चरित्रवान का लक्षण नहीं चरित्रहीनता की का पहला परचम है ये समझदार होगा तो बिना पीड़ा दिए सारे काम भी करा लेगा करने वाला भी खुश और ये तो खुशी खुश और जिसके पास ये विजडम नहीं ये समझ नहीं उसके पास न चरित्र न भक्ति कुछ भी नहीं है ये वेद कहते हैं ये ब्रह्म वाक्य है कपड़ों के ढक्कन मत लगाओ तुम्हारे मुंह से निकला एक शब्द बता देगा कि तुम्हारा चरित्र कहाँ खड़ा है वसुदेव से कहा कि वसुदेव तू तो क्यों और कैसे में ना फंस जो बन सके उतना तो कर तुम्हों ने हथकड़ी लगे हाथों से बाल कन्हैया को उठाकर टोकरी में रखा और जो टोकरी को उठा उठाकर सर पे रखा तो क्या हुआ हथकड़ियां और बेड़िया अपने आप हाँ खुल गई क्योंकि ये हथकड़ियां और बेड़ियां तेरे मन के भ्रम हैं, ये सच नहीं है तेरे दंभ का कारण ही हथकड़ी है चाबी तूने खुद लगाई हुई है यदि ये यकीन होता कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और उसका वो सर्वस्व है और उसको पाए बिना किसी का उद्धार नहीं होता तो बता कहां थी हथकड़ी और कहा थी बेड़ी नाटक कर रहा था झूठे नाटक कपट के खेल कोई दूसरे को अंधा करे हम तो अपनी आंखों में मिर्चें झोंके जाते हैं झूठ और कपट की यदि यह यकीन है तुझमें उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तू घर में रहता हुआ भी घर से ऊपर उठ गया होता निमित होकर अपने धर्म धारण करता और हर सांस अपनी ही अंतरात्मा गोविंद में सदा सदा के लिए बस गया ड्यूटी इज ड्यूटी स्वजगत और निमित्त जगत को समझो आप में कोई बैंक में काम करता है कोई स्कूल में पढ़ाता है लेकिन सबके अपने घर भी तो हैं परिवार भी है। है तो है बोलो है ही नहीं है तो स्कूल में जाके पढ़ाना निमित्त जगत है बैंक में नौकरी करना निमित्त जगत है और अपने घर में आना स्वजगत है तो क्या आप घर गृहस्थी करते हुए नौकरी ढंग से नहीं करते बेईमानी करते हैं क्या तो फिर जब कहता हूं स्व जगत जीते हुए निमित्त धर्म को धारण करो, तो आपके मन में संशय और विरोधाभास क्यों आते हैं क्या आप जीवन में कर नहीं रहे जो बैंक की नौकरी करता होगा उसकी घर गृहस्थी तो लूट जाती होगी होता है क्या ऐसा तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर में स्व आत्मा के साथ जीता हुआ उसी का निमित्त बना मैं बाहर हर ड्यूटी को अंजाम नहीं दे सकता क्या लोभ के लिए नहीं कपट के लिए नहीं गोविंद के लिए उसका निमित्त होगा क्या मैं उसी को धर्म पूर्वक जी नहीं सकता क्या स्वामी जी गर्गृहस्थी में तो झूठ कपट करना ही क्यों करना हुआ? क्यों धोखा देते हो अपने आप को क्या जीवन में कोई संकल्प नहीं है रीढ़ की हड्डी नहीं है बिना रीढ़ के हो हर बार बहाने ढूंढते हो क्यों ढूंढते हो वसुदेव ने नाटक करके तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाया है लीलाएं आयना होती है और श्रोता उसी में अपना चेहरा देखता है ये कोई खाली लॉलीपॉप कथाएं नहीं होतीं रस ले लिया बस हो गया मुझको लड़के अब नई पीढ़ी के लड़के कहते हैं स्वामी जी भक्ति का मतलब होता है झूठा कपटी मकार होना और बहुत गुस्सैल होना और बहुत गाली बनना बोले क्यों बोले हमारे बाबा कर रहे हैं ना घर में जब से गुरुमुख होके आए सब पे पाटा चलाया करते माला लिए हुए और ऐसी गालियां देते हैं कि गली के छोकरे भी कहते हैं क्या इसी को भक्ति मार कहते हैं अरे गुरुमुख होने के लिए और घटिया होने के लिए गए थे क्या अंधे होने के लिए गए थे क्या सोचो पूछो अपने आप से कि तुम में संयम ना आया तुम में विनम्रता ना आई तुम्हारी वाणी शंख के सदृश ना हुई भगवान के हाथ का शंख तुम्हारी दृष्टि सुदर्शन ना बनी तुम्हारा संकल्प की गदा है यह नहीं बिना रीढ़ के जानवर हो तभी तो मजबूत नहीं हो पाते और कमल की कोमलता वो मृद मृदुता के क्षण वो प्यारी सी मिठास वो तुम में कभी आई नहीं वो विनम्रता तुमने कभी पाई नहीं तो तुम भक्त कहां हो भगवान तो चारों हाथों में यही दिखा रहे वो लीला करते हैं क्या हम चेहरा देखें पहरेदार सोए हैं और वसुधेव को लगता है कि जैसे उसको जीवन के नए क्षण मिल गए उसी कोई थकान भी नहीं है वो इतनी लंबी जेल की सीलन की टूटन भी नहीं है पत्थर की शिलाओं का वो आहत शरीर एक किशोर के जैसा हो गया है लगता है पैरों में पंख लगे हैं रोमांच हो रहा है सिर की टोकरी पर गोविंद विराजता है स्वयं श्रेष्ठा विराज नहीं है वसुधीव जेल से बाहर निकले हैं और कदम है कि उड़े चले जा रहे हैं एक ये जीवन है तुम्हारा कि सिर रूपी टोकरी में खाली भजन न का इस मनोरम कृष्ण विचार को हमेशा के लिए बिठा ले तो ये शरीर फिर नया है इसमें एक किशोर की अल्हड़ता आएगी और भक्ति रस का रोमांच हर सांस में बस जाएगा अब और क्या उपलब्धि चाहते हो सुख के सागर भी नहाओगे अभी झूठ और कपट में नहाते हो कीचड़ में नहाते हो और पवित्र होने का दंभ भरते हो उड़े जा रहे हैं वह देवगी की भी चिंता नहीं है कि पीछे से कंस आ गया अथवा पहरेदार जागे तो क्या होगा बस उड़े जा रहे है प्रभु ने कहा है करना है प्रभु का आदेश है और रोमांचित है मूसलाधार पानी बरस रहा है और वसुदेव को लगता है आकाश भी तो पुष्प गिरा रहा है फूल ही फूल बरस रहे है क्या रस है क्या जीवन है इसी को ब्रह्मसूत्र ने कहा ई ना न कि ये तो गूंगे का गुड़ है वो रस की व्याख्या करे तो कैसे ये शब्दों से परे का आनंद है ये वो सुख है जिसे कोई धन दौलत नहीं पा सकती और आज वह पा रहे हैं। हम सब पा सकते हैं क्योंकि ये लीला स्वयं परमेश्वर हमारे हित में कर रहा है और हम अपनी कपट लीलाओं को ही सब कुछ मान रहे हैं क्या बात है उन्हें लगता है कि इतनी सारी जिंदगी तो व्यर्थ हो गई रस्त अब आया है काश हम इस कथा को अपने जीवन में उतार पाते तो आज हम धन्य हो गए होते ये सुनने मात्र की नहीं है ये पीने समझने और जीने की बात है रोमांच ही रोमांच है लगता है स्निग्ध ज्योतिया उनकी देह से प्रस्फुटित हैं, रस ही रस बरस रहा है वसुदेव उड़े जा रहे हैं और ये क्षण हम सबके जीवन का नित्य क्षण होना चाहिए था यदि सचमुच हम भक्ति में विश्वास करते हैं है किसी के पास क्योंकि इस क्षण को पाने के लिए हमें अपने सारे गंदे संस्कारों को छोड़ना होगा बदले की भावना को छोड़ना होगा कपट को छोड़ना होगा झूठ भ्रम और फरेब से अलग हटना होगा भय से भी रहित होना होगा कि जब नारायण है तो भय कैसा और जब पाप नहीं तो दंड कैसा हम नहीं डरते ना हम पाप करेंगे मौत भी भी सामने खड़ी होगी तो भी हम हम झूठ का सारा नहीं लेंगे सच सच ही बोलेंगे, सच ही बोलेंगे और गुरुकुल में मैं भोले बच्चों को पढ़ाता था ये वेद तो उनके मन के खाली घड़े जब इस अमृत से भर जाते थे तो आप बताओ समाज में कोई झूठ बोल सकता था बोलो क्योंकि सभी गुरुकुल से पढ़ के आ रहे हैं और आज आप में कोई सच बोल सकता है सारा दिन एक दिन सच बोलो नहीं तो इससे भी जाओगे हा हाँ। बोले महा झूठे जो थोड़ा बहुत सच होता है उसको भी गंवा बैठते हैं लेकिन सत्यवादी सत्य नहीं गवाते दो पाठ दिए याद करने को द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी और कौरवों को भी दुर्योधन आदि को भी और युधिष्ठिर और उसके भाइयों को दो पाठ दिए बड़े छोटे छोटे बोले कल सुनाना तो सबने सुना दिया पहला पाठ था कि सदा सच बोलो और किसी में बुराई मत देखो किसी में बुराई मत देखो और सजा सच बोलो किसी के प्रति मन में बुरे भाव मत लाओ जीवन एक नाट्यशाला है यदि युद्ध भी लड़ेंगे तो धर्म पूर्वक लड़ेंगे एक दूसरे से घृणा तो नहीं करेंगे आज हाँ सगे बिना घृणा के रह सकते हैं देखो क्या बात है क्या है कि जूठन विदेशों से तुमने इतनी पीट डाली है कि अब तुम्हें पेट में जगह ही नहीं सत्य के लिए तो द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हें पाठ याद हुई तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज नहीं तो जरासी बात भी तुम्हें याद नहीं हुई और तुम सबसे बड़े हो थोड़ा आवेश में आके उन्होंने छड़ी उठाई और पीटना शुरू कर दिया तो जहां दो चार छड़ियां पड़े कहा गुरुदेव ठहरी है मैं पहले कह रहा था मुझे एक पाठ याद है दूसरा नहीं बोले हाँ अब दोनों ही याद नहीं है बोले क्या बोले आपने कहा था कि किसी में किसी ना घृणा करो ना बुराई देखो और सच बोलो तो मैं सब में भेद तो देख रहा था लेकिन सच में बोलता था और जब आप मारने लगे तो मुझे घृणा भी होने लगी तो इसलिए मैंने कहा कि दूसरा भी पाठ जा रहा है गुरुदेव तो सत्य से तो ना जाऊं लेकिन क्या आज आप एक दिन बिना झूठ बोले अपने से भी बिना झूठ बोले रह सकते हैं कितनी दहेनी अवस्था है कितनी दयनीय अवस्था है किस कदर गिर गए हैं हम लोग क्या आज आत्मबोध भी हमें लज्जित करता है और हमारा दंभ हमें सत्य की ओर झुकने नहीं देता वसुदेव उड़े जा रहे हैं उसके सुख का क्या कहना लेकिन हम उसके अधिकारी कैसे हो सकते हैं अधिकारी हो तो सुख पावे यमुना उफन रही है वसुदेव कहां मानने वाले हैं टोकरी में कन्हैया विराजे हैं और नारायण ने कहा मुझे छोड़ के आना तो अब वसुदेव कहां रुकते है? उतर गए यमुना आप होते तो कहते कहीं से कोई नाव का इंतजाम करो भाई डूब डाब जाएंगे क्या होगा उतर गए यमुना है कि बड़ी चली आ रही है उनके नाक तक आ पहुंची है अब फिर और भी ऊपर उठी है तो उन्होंने टोकरी को हाथों से ऊंचा कर लिया कि कहीं कही कन्हैया ना भीग जाए तो लड़खड़ाए तो भगवान ने पाव बढ़ा किया और पानी को छू दिया उनके अंगूठे ने और जल की धाराएं नीचे बैठ गए क्योंकि यमुना परीक्षा थोड़े ना ले रही थी वो तो भगवान को चरण स्पर्श लेना चाहती है उन्हें प्रणाम करना चाहती है यहां एक बड़ी मार्मिक बात है इस कथा में कि क्या यमुना वसुदेव की परीक्षा लेगी का सवाल ही नहीं पैदा होता जो अपने सिर रूपी टोकरी में कृष्ण रूपी इस अमृत भाव को बसा लेते हैं परीक्षक और परिस्थितियां दोनों उनके सामने नत मस्तक होते हैं उनकी परीक्षा कौन ले सकते परीक्षा ढोंगियों की होती है जो खाली गाते हैं मानते नहीं हैं हमेशा याद रखो कहते हैं भगवान भक्त को बड़ा कष्ट देते हैं ये जो भक्त है ना ये तथाकथित भक्त है वही कहते हैं ऐसा ये झूठे लोग कहते हैं जिन्होंने गोविंद में को मैं अपने को बसा लिया और जो बस गए गोविंद के अमृत भाव में जिनकी सिर रूपी टोकरी में आत्मा रूपी श्री कृष्ण विराज गए परिस्थितियां और परीक्षक उनके सामने दंडवत होते हैं जो परीक्षा लेने का साहस भी करता है वो खुद मिट जाता है और उसे भारी पीड़ा में जाना बस सिर रूपी टोकरी में गोविंद रूपी विचार बसा लो उड़े जा रहे आए हैं नंद के गांव सारा गांव सोया हुआ है कुत्ते भी सोए हुए हैं उठ के भौके तक नहीं सारे जीव जंतु यहां तक कि वृक्ष भी निद्रा नहीं निमग्न है सब सोए हुई नंद सोए यशुमती सोई है रोहिणी जी सोई हैं, द्वारपाल सब सो रहे हैं नहीं समझे योग माया आई तो नंद के गांव तो सारे देवता भगवान की लीला का आनंद आए हैं तो सो गए माया और यहां जब कृष्ण प्रकट हुए तो विषयाशक जगत सो गया पहरेदार सो गए नंद जाग रहे तो जब ईश्वर आते हैं तो भक्त जागता है विषयात जगत सो जाता है और जब माया आती है तो भक्ति सो जाती है असुर जगत जाग उठता है तो वहां तो सारे देवता हैं फिर जागता मिलेगा कौन वहां तो माया प्रकट हुई तो जब जब तुमको पूजा पाठ में नींद आए तो भले मुंह से मत बोलना लेकिन अपने भीतर जोर से कहना तू असुर है पिशाच है और जब भौतिक जगत की विशांतता में नींद आ जाए तो कह देना कि भक्ति अभी बाकी है जो ईश्वर की राह में जागते हैं वो विषयों में सो जाते हैं और जो विषयों में जागते हैं भक्ति माला हाथ में लिए और चित पड़ा हाँ। कर ही नहीं सकता सिर्फ नाटक करता है है ना आजकल माला तो इस काम में भी आती है ना तो मैं माला फेर रही हूं बाकी काम अब तू कर कर चूल्ला चौका आखिर है तो लक्ष्मी का वाहन तो है तो उल्लू ही कर सक नहीं होते याद रखो अगर तुम में प्रभु भक्ति है तो गंदी बातों में निंदा में गंदी कहानियों में अतीत में तुम्हारा मन नहीं जाएगा और अगर तुम्हारा मन उन्हीं को गाने का करता ने ये किया के साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ तो समझ लेना कि तुम मैं भक्ति नाम का एक जरा सा एक कण भी नहीं है जो भक्ति में होते हैं उनको सदा तड़प रहती है कि एक बार फिर मन आंगन में उसके सुंदर रूप को देखें जो हमने बसाया है और जिसको पहन करके आज वो प्रकट है मेरे भीतर चलो एक झांकी और करें यही तो जन्माष्टमी की झांकी है, चलो झांके भीतर गोविंद को देखे तो खाली विषयों को देखने की बात करते हो ना जब उससे जुड़ोगे बिन पैसे का सुख है सुख के लिए क्या नहीं करते और यहां अमृत सुख है और पैसा एक नहीं लगना तुम्हारा और तब भी तुम राजी नहीं हो नहीं राजीव पहुंचे तुम तो मन ही मन सोचते जा रहे थे नंद जी से जय जय करूँगा उनका हाल चाल पूछूंगा और बताऊँगा कि महाविष्णु का आदेश है इस शिशु को तुम्हें पालना है और तुम्हारे यहाँ योग माया जो प्रकट हुई है उसे दे दो तो मुझे मुझे लेके आना है और इसको तुम्हें पालना है यही महाविष्णु का ये जो मेरा आठवां पुत्र है ये महाविष्णु का लीला अवतार है तो इसको तुम ले लो और ये जी से भी कहूँगा कि मेरे लल्ला का बहुत ध्यान रखना हाँ मेरा मन तो अब इसी में रहेगा भले रहूँगा जेल में क्योंकि जब तक ये दस वर्ष पूरे करके ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश नहीं करेगा मेरा उद्धार नहीं होना मुझे तो जेल ही में रहना तो ये सब सोचते हुए आए हैं बड़ी उमंग में आए हैं बड़े सुख में आए हैं देखा सब सो रहे हैं बेचारे पुकारते भी रहे कोई नहीं उठा तो भीतर चले गए और टोकरी को सर से उतार के रखा तो चिंता सताने लगी अरे अगर भोर हो गई और कंस जाग गया तो क्या होगा हाँ सिर रूपी टोकरी से एक क्षण को टोकरी उतरी कृष्ण भक्ति की तो क्या हुआ आप चिंता सता रही वसुदेव को यही हाल तुम्हारा है कहते हो स्वामी जी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं मैं कहता हूं खुद ही तो पकड़े बैठे हो इतना सरल इतना मनोरम भगवान स्वयं लीला करके तुम्हें उपदेश कर रहे हैं और तुम लेने को राजी नहीं हो तो बोले जल्दी से कन्हैया जी को लिटाया योग माया को टोकरी में रखा और यह था कि यहां तो कोई उठ नहीं रहा है अरे वसुदेव जल्दी चल नहीं तो गजब हो जाएगा वो भोली निष्पाप देवकी की तो वो टुकड़े कर देगा और टोकरी को सर पे रखा है अब भाग रहे हैं वसुदेव कैसे भाग रहे है? दम फूल रहा है सांस नहीं ले पा रहे एक एक मन के पैर हो गए चिंता ही चिंता सताए जा रही है माया टोकरी में है टोकरी सर्व है बोलो किसकी कहानी है तुम सबकी कथा है और अभी भी तुमने स्वामी जी जरा मेरा ये ग्रह देख देना मेरा ये पाल देना रे लगता है स्वामी जी के ग्रह खराब हो गए क्या पूछ रहे हो उत्तर तो स्वयं परमेश्वर दे रहे तुमको लेकिन सुधरने को राजी हो क्या ना सिर रूपी टोकरी में माया आई है पांव एक एक मन के हो रहे लगता है सांसें नशे फटने को है सांस ले नहीं पा रहे भागे जा रहे अरे इतना लंबा रास्ता क्यों है कि पारी खत्म ही नहीं होके दे रहा है कलेजा मुंह में आया हुआ है वसुदेव के देखो ये दोनों स्वरूप चित्रण रूप चित्रण तुम्हारा करके दिखा रहा है वसुदेव यहां सारे देवता लीला अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं उनके गुण दोष नहीं अपने रूप को देखो ये तो आईने हैं शकल अपनी देखो फलाने की कथा सुनी आए क्या सुनी आए तुम तो? कुछ भी पल्ले पड़ा तुम्हारे भागते हुए गोते खाते हुए लगा अब दम निकला तो अब दम निकला जान गई तो अब गई जमुना पार करी है भागे हैं जल्दी से आए हैं देखा पहरेदार सो रहे हैं सांस में सांस आई वसुदेव की यही हाल तुम्हारा है है ना ये तुम्हारी जिंदगी है दिखा रहे हैं कि इसमें जीना माया सर पे रख के या इसमें जीना कृष्ण को इस सिरूपी टोकरी में रख के बोलो क्या रख के जीना सोचो विचार करो मॉडर्न बन रहे हैं, है? सब लोग कहने लगे स्वामी जी मॉडर्न बनते हैं तो आजकल तो सोसाइटी में सब चलता है ना ड्रिंक विंक भी चलते हैं मैंने मेरे यहां भी सेप्टिक टैंक भरे पड़े हैं आओ मैं ज़्यादा मॉडर्न बना दू अरे इसी से तो बनता है सड़ा ही बाल्टियां भारती देगा बन जाओ सारे मॉडर्निका ये मॉडर्निज्म आ गया मॉडर्न होते भक्ति में तो देखता लोग देखते तुमको आदमी क्या है जगमगाता सूरज जा रहा है उम्र है किसको छूके नहीं देती है भक्ति है तो लाके दिखा दूसरों के साथ कपट करना दूसरों के साथ फरेब करना दूसरों को धोखा देना भगवान भी मिल जाए तो उसके साथ भी पाप करना कहीं बाज नहीं आना क्या यही मॉडर्निज्म है तुम्हारा जल्दी से भीतर आए और अभी टोकरी सर पे ही है कि भटाख से पेड़ियां आके पैर में लग गए हैं है औथकड़ियां है, फिर हाथ में पड़ी हैं उतारा टोकरी को योग माया को लेटाया और इस कदर टूटा थका है वो सुदेव के धड़ से गिरा सोया नहीं बेहूश हो गया वो क्या बात है माया रुलाती है माया पीड़ा देती है माया वसुदेव भक्त जगत को सुलाती है और भक्ति भक्त जगत को जगाती है प्रभु आते हैं तो भक्ति जागती है विष्यात जगत सो जाता है माया आती है तो विषयांत जगत को जगाती है क्यों क्योंकि माया धोबन है हैं? अजीब बात कह रहे हैं स्वामी जी ये पीट पीट के कूट कूट के कपड़े की तरह तुम्हें धोती है ये माया है ये माया है माया कहती है मैं तो महाविष्णु की चेली हूं जो भक्ति में जाते हैं उनकी मां बन के सेवा करती हूं और जो विष्णु के विपरीत जाते हैं उनकी मैं लातों से बात करती हूं ये माया है और तुमको उसने लाते ही तो लगाए इसकी चिंता उसकी चिंता ये सब लाते हैं माया की माया कहती है रे लतखोरी लाल अब तो भजले गोपाल अब तो भजले गोपाल कि फिर लौट के वही करना है दो रास्ते हैं हमारे सामने वसुदीव अपनी लीला में दिखा रहे हैं कि जब इस सिर रूपी टोकरी में गोविंद रूपी विचार है न अतीत है न वर्तमान है न भविष्य की सुध है उसका मनोहारी रूप है रोमांच ही रोमांच है चारों तरफ जगमग ज्योतियां हैं भक्ति का रस प्रवाहित है धरती पे रहता हुआ मन आकाश तक उठाया है